धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अग्नि ने क्या किया वाघ अभिमानी वाघे और होकर के साथ हो करके स्वाम योनि मुखम स्व कारण में प्रवेश करके अपराच तथा मन्यत, अन्य सगल पर्यायो में अपने आप लीजिए वायुर्नाशिय आदित्योक्षिणी दिशा करण पचम चंद्रमा हृदय मृत्यु आप आपसंप्रावचन स्पष्टार्थ इस ला की तद्वती है अब लेकिन भूख और प्यास चिलान लगे महाराज हमारा क्या होगा हम कहा बैठेंगे भूख और प्यास भी है ना तो ये कहते हमारे लिए गोलोक तो आपने बनाया नहीं है हम कहाँ बैठकर अपना भूख अपने जो भूख और प्यास है वो भी तो अपने लोग है वो वे देवता विशेष है वस्तु विशेष है वो कहें भाई हम कहा तृप्त होंगे हमें कोई जगह बनाओ हम कहीं बैठेंगे इस मकान के अंदर तम अशनया पिपा ब्रूद आवाद्यम अभिप्रीतिवीर एस ताम देवदा भजासु भागिरोस्म यही कसीचि देवदायर्गृहते दे। भागिव्याम अशनया पिपाता पास से अप्रोता उस ईश्वर से भूख और प्यास दोनों खड़े होकर हाथ छोड़ के बोले हुए भगवान आपने सबको तो जगह बना के दे दिया हम दोनों ने क्या किया है क्यों हमको नहीं दे रहे हो हमारे भी तो कोई रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए ना आजकल की भाषा में तो रिजर्वेशन कोटा नहीं सब लोग करे हम भी अल्पसंख्यक हो रहे हमको एक रिजर्वेशन कोटा चाहिए क्या करे अब इनकम टैक्स लागू हो रहा था तो क्या हुआ है राम किशन वालों ने अपने आप को हाईकोर्ट हम हिंदू नहीं है बात खत्म हो गई हम हिंदू ही नहीं है वो देवता हो कैसे लोग तो हार गए लेकिन देखो न कितन आदमी भौतिक सुख के चक्कर में अपने धर्म से पथ से कैसा भ्रष्ट हो रहा है क्या जरूरत है जाने अरे वो ऐसा खर्च कर डालते है तो इनका टैक्स लगता नहीं बांध के रख रहे हो गटरी तो लग रही है तो अब उससे बचने के लिए मैं हिंदू ही नहीं हूँ बोल दिया का लाल पेन रखे हो विवेकानंद का नाम ले रहे हो गीता ऊपर बात करते हो और कर में हिंदू ही नहीं हूँ में जाकर हम अल्पसंख्यक है हम अलग ही संप्रदाय है हम अल्पसंख्यक कौन से हमको छूट मिलना चाहिए ये कोई बात तो इस तरह की काम क्यूँ हो जाता है क्या अपने आप हो अभी समझ रहे हैं हमको समाज में जगह नहीं मिली है न अभी ये भी मांग रहे भाई हमें भी कोई जगह दो हम भी अल्पसंख्यक है दो ही है ना हम एक हसना और एक हम दो ही हैं तो है नही हम के लिए दो जगह दो रिजर्वेशन करो इस मकान के अंदर कहा बैठे नहीं कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं तुम लोगों के लिए तो क्या कहना सब कुछ तुम्हारा ही है बोल दिया तुम दोनों का इशारा है जगत चिंता मत करो हाभ्याम अभी हम दोनों के लिए भी कोई स्थान विशेष को आप प्रतिज्ञा करें या जो है तप के द्वारा निर्माण करें तय करें ते अब्रवीत उन दो के लिए कहा ईश्वर ने एतासु एक देवतासु वजामी अरे इन देवताओं के साथ ही आपके लिए भी मैं उपभोग प्रदान करूंगा एकतासु भागिन्हीं इन दोनों इन लोगों को जो जो मिलेगा उसी में आपको भी हम भाग प्रदान कर देंगे आपके लिए अलग भाग करने कोई जरूरत नहीं अलग को स्थान विशेष दू वाँ वाँ अपना एक भाग को ग्रहण करें, ये कोई जरूरत नहीं सबके हिस्से में आपका हिस्सा है जो कुछ भी सबको मिलेगा उसमें से आपको जरूर हिस्सा रहेगा तस्मा तो इसीलिए आज तक भी कसीता हविहते जिस किसी भी देवता के लिए जो कुछ भी आप हविष करते हो भागिन् अशन या पास है उस आविष्य में ही उसी देवता का आविष्य में विषय में पास इन दोनों को भी भाग प्राप्त हो जाता है होता ही है, हर इंद्रिय का अपना अपना भूख है अलग तरीके और हर इंद्रिय अपने अपना प्यासा भी है और वो भूख और प्यास उनका जो तत्व विषय प्राप्ति की तरह तृप्त हो ही रहा है अजय भूख और प्यास को अपना अपना प्राप्त हो रहे है एवं लब्ध अधिष्टानासवदासान सत्यो पे सभी देवताओं को दे प्रतिष्ठान प्राप्त हो गया लेकिन निर्धिष्टान वाले दो रह गए तम ईश्वर मूत आम उन लोगों ने उस ईश्वर से कहा उक्तव्य दोनों ने क्या कहा आवाभ्याम विभिन्न ही चिंत विरत हम दोनों के लिए भी कोई न कोई अधिष्ठान का चिंतन कीजिए ज्ञान रूप के निर्माण कर करने विधान कर दीजिए मुक्तस्ते अप्रवित व ईश्वर ने ऐसे कह उन दोनों के प्रति जवाब में यह उत्तर दिया नहीं वाव रूप अरे आप दोनों भाव रूपयो वस्तु वस्तुनाश्रित अन अन्यम संभव थी इसलिए चेत्रवान वस्तु को आश्रित किए बिना आपके अन्न भाग या अन भाव या अत्र भाव नहीं हो सकता कि आप दोनों भाव रूप वाले होने से क्षेत्र वस्तु अनाश्रित चेत्र किसी वस्तु में आश्रित हुए बिना अन्नाश्रित न संभवती आप न अन्न बन सकते हो न अता ही बन सकते हो दोनों ही नहीं हो सकता अथवा अन्न का नहीं हो सकते हो दोनों के अन्नस्य अन्न से अतृत्तम अन्ना नहीं हो पाओगे इसलिए आपको किसी न किसी चेतनवान में अधिष्ठित हो जाना पड़ेगा चेतन चेतनवान कोई है उसी में आप घुस जाओ आप भी उसके साथ शामिल हो जाओ तस्माशु एवं अग्निद्यासु वाम युवाम देवदासु अध्यात्म देवतासु आप जामी तस्माद इसीलिए एकतासु एवं अग्नि अध्यासु जो अग्नि देवता लोग हैं कैसे देवता हैं ये अध्यात्म और अधिदेवतासु इनके ही जो स्थान अध्यास क्या लेना तत्स्थान को और देवता से तो आदिओं को करण भी वही होंगे इनका मैंने स्थान भी वही करण भी वही देवता भी वही, वही रहेगा मन युवा दोनों को आजामी मैंने वृत्तिमिभाग्य अनुग्रामी आपकी वृत्ति आपके लिए भी मैं वृत्ति को क्या करूँगा सम्यक विभाग के द्वारा ग्रहण करा दूंगा देवता लोग ग्रहण करेंगे साथ साथ आपको भी ग्रहण हो जाएगा एताश भागिनी देवती यो भागा एताश भागिन् का मतलब जिस देवता का जो भाग है अविराज लक्षण तीन भागे न उसी भाग के द्वारा उस देवता के उसी भाग के द्वारा भागिन्यो भागिन्म करोमी आप दोनों को भागवान बना दूंगा सृष्टि आज ईश्वर एवं व्यवधा व्यवदी सृष्टि के आदि में स्वयं ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था धारण कर लिया है इसमें स्मत जिसलिए ऐसा किया था इसलिए आज भी क्या हो रहा है इदानी इधानीमी कसीवता यहाँ अर्थाय चक्षु चरु आदि लक्षणम जिसलिए आज तक भी क्या हो रहा है जिस किसी भी देवता का जो प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो कोई भी भविष्य आप ग्रहण करते हो चाहे चरु है पुर्णास आदि कार्या इंद्रियों का सब ले लेना भागिन् भागवत तो एवं आप दोनों भी आज भी भागवान हो रहे हैं कैसे श्याम देवतायाम अशन आप उसी देवताओं में स्थित होकर के भूख और प्यास दोनों ही भागवान हो जा रहे हैं जैसे देखो हम लोग के अंदर जितने कीटाणु रहते हैं ये सब क्या है उनको अलग से कोई मेहनत करके कर, नौकरी करके कमा के खाना पड़ता है क्या कुछ नहीं हम लोग कह रहे हैं उसी से अपना मौज कर रहे हैं उनको भाग उनको मिल रहा है और कोई कोई तो ऐसे तगड़े हो जाते हैं उल्टा आपको बीमार करके बिस्तर लेटा देते हैं तो हमने ही खाया और हमारे खाए वो खा लिए बुखार कीटाणु और इतने तगड़े हो गए तो आपको परास्त कर दिया खिलाने वाले को लेटा दिया कमाल है ना तो भगवान हो रहे हैं की नहीं हो रहे है स्पष्ट उसी प्रकार से वहाँ देवताओं के साथ भूख और प्यास कर देवता भी कोई अन्य देवताओं के भाग के द्वारा भागवान होकर के संतुप्त हो जाते हैं संपुष्ट भी हो जाते है सही क्षेत्र में नुलाश्च इति। वह ईश्वर ने संकल्प किया फिर विचार किया कि भाई लोक तो पैदा हो गए लोकपाल भी पैदा हो गए लेकिन जो है बिना अन्न कैसे जिंदा रहेंगे अन्न भी तो चाहिए जीवो जीवो से अन्य बना देगा एक दूसरे के बन जाएंगे सारे के सारे कर सौता उसने इच्छन किया लोकाश लोकपालश लोक और लोकपाल दोनों के दोनों को तो मैंने इन सब को निर्माण तो कर दिया है रचना तो मैंने की है लेकिन अब एक अन्नम सृजयी अब मैं इन लोगों के लिए ही अन्न की रचना करूं ऐसा उसने निश्चय किया अच्छा भाष्कार करते जो ईश्वर ने ऐसा शिक्षण किया कथम किस प्रकार शिक्षण किया इमेन लोकाश लोकपालास्या का सृष्टा इन लोगों को और लोकपालों को मैंने सृष्टि कर दिया है अशर भयोजिता भूख और त्या से इनको जो संयुक्त भी कर दिया हूँ और उनके खाए बिना इनके भी खाना नहीं हो पाता उन्हीं के भाग ऐसी इनका भी भागवान बना दिया हूँ वो ही नहीं खाएंगे तो इनको क्या होगा सब के सब नष्ट हो जाएंगे अतो नहीं अन्न मंत्रेणा लेकिन अन्न के बिना इनकी स्थिति हो नहीं सकती इसे कहना है ये सब बता रहे हैं अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। ये बात साबित करने जाएंगे अन्न नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं रहेगा मर जायेंगे सब ये प्राण ही यहाँ पर उपास रूपा है एक तरह से श्रेष्ठ भी जेष्ठ भी सब कुछ है सृष्टि के क्रम में उसी को बता रहे हैं और प्राण के उन्हें जीव भी नहीं बनता जीव प्राण धारण है जीव वो है जो प्राण को धारण करता है और प्राण वो चीज है जो इन हिंसक देवता लोकलोकपालों को धारण करता है तो लेकिन लोकलोकपालों को धारण करने के लिए प्राण को भी क्या करना पड़ता है अन्न के माध्यम से कार्य करना पड़ता है प्राण भी सीधा कहा घुस जा जाएगा तो योग माध्यम से सिद्धि करनी पड़ती है भावाह बनाओ हवा के द्वारा जीने वाली सांपादी के समान होना पड़ेगा सभी को यहाँ लेना पड़ेगा सभी का अपना अपना अलग अलग आहार है हर योनि का अपना अपना अलग अलग आहार है सकल योनियों के अन्द को निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए कह रहे यहाँ अदा नहीं अन्नम मंत्रेरा तस्माद अन्नम ये भ्यो लोकपाल है सृजय सृजई इसलिए मैं इन लोकपालों के लिए अन का सृष्टि करू एवं लोक ईश्वर नाम अनुग्रह निग्रह का स्वातंत्र दृष्टम एक और विवासी हो इस लोक में ईश्वर का अनुग्रह करने में और निग्रह करने में स्वतंत्रता भी देखने को मिल रहा है स्वेशु स्वेश महेश्वर जैसे इसको दृष्टान पक्ष में लेना एवं ही कोई चीज को ज्ञान में पक्ष में ईश्वराना बहुवचन है ना इसीलिए एक तो है ना बहुवचन का क्या जैसे राजा लोग है मालिक लोग है हो अपने अधीन में रहने वाले नौकर चाकर वगैरह उन पर अनुग्रह करने निग्रह करने जिस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं उसी प्रकार तत्व देव महेश्वर सर्वेश्वर सगल ईश्वरों का भी वो ईश्वर महेश्वर जो सर्वेश्वर है वो सर्वेश्वर उनके कारण से ही सर्वान प्रति निग्रह अनुग्रह सभी के प्रति निग्रह करने में और अनुग्रह करने में स्वतंत्र सिद्ध हो गया अब जैसे होता ही देखिए किसी आश्रम में रह रहे हैं और मालिक की मर्जी होती उसने घोषणा कर दिया व्रत करेंगे कई बार बताते भी नहीं वहाँ जब पंगत में जाओ तो पता लगता है एक गिलास पकड़ा देते हो गया आलू दो खाओ और जाओ आलू और एक लाख दो उनकी मर्जी है अब क्या करोगे लड़ोगे वहाँ जैसे मालिक की मर्जी जो दिया तो ठीक है आए और चले आए कई बार आप लोग सोचते हैं चलो भाई आज तो विजयदशमी है भोगा बढ़िया माल चाल वहा जाएंगे तो वही चावल दाल रोटी रहता है कई बार जाते हैं बढ़िया माल मिलेगा शांति भवन में वहाँ देखते तो खिचड़ी होता है तो <laughs> क्या करो मालिक के अधीन है ना उनकी स्वतंत्रता उनकी मर्जी है जो खिलाए न खिला उनकी मर्जी उसी प्रकार है वो तो परमात्मा है तो सर्वेश्वर है उसकी मर्जी क्यों नहीं मानी जाएगी जब लौकी की ईश्वरों का यह हाल है तो वो जो परमेश्वर है उसका तो कहना ही क्या वो अनुग्रह कर स्वतंत्र तो है ही सुभ्य तपत ताभ्यप ताभ्यो मूर्त रजाया तो या वही सा मूर्त धन की सृष्टि की इच्छा उस ईश्वर ने क्या पुनः पूर्व तो जो जल था उसी को ज्ञान में तप किया उस पर ध्यान करने कर लगा चिंतन करने लगा भई लक्ष्य का कर्म ही जल कर्म दु पी जल को उसने चिंतन किया अब चिंतन कर नहीं करता तो गड़बड़ होता ना वैसे क्या पता चलता मनुष्य क्या खाएगा सुबह क्या खाएगा कुत्ता क्या खाएगा बिल्ली क्या खाएगी है ये नहीं? सब सबके उसने चिंतन करना पड़ा सबके कर्मानुसार किसका क्या बनेगा भिल्ली का अन्न छू छ का अन गेहूँ सब बनाना पड़ा ना हिसाब किताब कौन किस का अन्न खाएगा कौन सा जीव किसको को अन्न बनेगा क्या होगा हम लोगों के लोग सब्जी वगैरह है बेचारे खेती में हरे भरे खड़े रहते हैं वो बड़ा आनंद लेते होंगे आकाश वगैरह देखते हुए प्रसन्न होते होंगे वही कितना नष्ट रहा है कितना अच्छा लग रहा है खुले हवा में आपने काटा और लाके फ्रिज में ठक दिया अरे चार कहा थाने में घुस गए नहीं परेशान होते वो तो फ्रिज में रहता नहीं हम तो फ्रिज में डालती है नहीं स्टोरेज में, सड़े नहीं कई महीना तक पड़े रहती है बेचार लाल उल्टा पुलटा एक ब्रेक थोक देते ले आया उसको और यहाँ पर बोरियो भर भर की बांध की बुरा हालत है सब्जी बनना नहीं वहाँ उसका मन यहाँ कर देते कटाखट जाए कटाखट चलता है चा कुछ और फिर तो छांग करके उसको पका दिया जाता है और चाहे लोग खाते क्या दुर्दशा है उसके बेचारे की खेती बड़ा आनंद से फुला फुला था मजे में था करके कहा फंस गया अनुभव भगवान तो ने से रखा तभी तो दुर्दशा हो रहा है उसका हम लोगों को ब्यास में क्या कर देते गंगाई फेंक दे सारे मछली भंडारा खाएंगे मजा आता हो मछलियों को बहुत मजा आता हमारे से जान से तो मजा नहीं आएगा उनको नहीं था मोटा वहां का तो बड़ा आनंद आ जाएगा मैंने हाँ व्याज मिला ही भंडारा मोटा भंडारा है तो सभी का तय करने के लिए उसने क्या किया तत्व जीवों के कर्म रूपा जल का ध्यान किया चिंतन किया लक्षित करके तब तब्यप्ता भित जल से जल से क्या हुआ चराचर घरी बूत एक मूर्ति अजाय मूर्त स्वरूप उत्पन्न हुआ या वही सा मूर्ति जो यह वह यह जो मूर्ति पैदा हुआ अन्नम वही तत् अजायत वही इन जीवों का अन्न उत्पन्न हो गया समझो इस मूर्ति का दिया अमूर्तों को भी वरण करना है इसमें सहीश्वर अन्नम से सुरक्षा हो वही ईश्वर ने अन्न की सृष्टिक की चाहते पूर्वकता अप उद्देश्य अभ्यपत उन्हीं पूर्वक जल का जो है उद्देश करके तप किया तभी तपता उनके तप करने से क्या हुआ उपादान भूत यही उपादान कर्म ही वो कार मूल कारण है मूर्तिर घन धारणा समर्थन मूर्ति मने घन रूप ठोस ठोस को तो सब लेके जीते हैं नहीं हवा पी के रहे है कोई पानी पीके रह रहा है तो ठोस कहाँ से हो गया इसलिए कह दिया धारण समर्थ तत् के तत तत शरीर को धारण करने योग्य ठोस ही हमेशा मूर्त शब्द का दिया मूर्ति में घन रूप होता है लेकिन केवल घन रूपता में नहीं है किन्तु तो शरीर का धारण करने योग्य जो भी जिसका अन्न हो जाओ वो सारा अन्न को मूर्ति शब्द से कह दिया इसे मिलेगा ना मनुष्यदि न अन्नभुता ब्रियादी हो महाराजाजी अन्नभूता मूषकादी जायता हम ऐसे करके उसने संकल्प करते विचार करते गया, गया। संकल्प और मूर्त शब्द से हाथ पर आदि वाला ही लेना ये भी ठीक नहीं है क्यूँकी अमूर्ता नाम वायु चंद्र किरण आदि न प्रति अन्न ऐसा तो वायु है चंद्र किरण है इत्यादि भी क्या है अमृत है ये भी अन्न है सर्वपादी इसलिए उन सारे चीजों को भी यहाँ लेना है अत्य चराचर चेतना चेतन और जो है सूक्ष्म को यहाँ ग्रहण करना है इसलिए कर दिया धारण शरीर के धारण करने योग्य जो भी अन्न है वो सब पैदा अचराचर अच्छा लक्षणम चर मैंने मुशका दी अचर अच्छा हो गया वही याद अजायत उत्पन्नम अन्नम वक्त मूर्ति रूप में या वही सा मूर्ति अन्य वह मूर्तिरूप जो वाया मूर्ति उत्पन्न हुआ है मूल में वही सा हमने तो ऊपर से लिखा है शायद बाद में छपा तो बात बहुत पात्र या वैसा ये होना चाहिए वैसा है? हाँ, तो ठीक है नया वाले में पुराने वाले में नहीं मूल में मंत्र में या वैसा कहा है वहाँ पर नहीं मंत्री में ना मूल में बोल रहा हूँ मैं मंत्र में नहीं है मंत्र में लिखो जिनके पुस्तक में तो ठीक है जिनके यहाँ नहीं हो लिखो या वैसा तदेन सृष्टम परामंगत जिघांस तचा जिर्घत त्रहित स यदन दाचा ग्रहीष्यत अभी भी आई अन्न मत रक्षित यह जो श्रेष्ठ अन्न था लोकपालों के निमित्त निर्मित कुछ इस अन्न ने क्या किया अन्न भोक्ता को अपना मृत्यु समाचार भागने लगा अन्न क्या सोचने लगा भागने लगा अन्न से तो मेरे को खा जाएगा ये जो हफ्ता है ये मेरे को खाएगा ऐसा सोच करके अन्न भागने लगा जैसे भागने वाले में देखने मिलता ही है अब बिल्ली की आवाज के गुहा भागने लगता है, तो जानता है, वो है। ये मेरे को इस लग ही है जिसके भाग्य में जो रहेगा वो तो उसको मिल ही जाएगा छोड़ेगा ही नहीं वो बिल्ली को मिल जाता है, है नहीं। तो ये क्या हुआ एनत वहा जो पूर्व में कदर सृष्ट जो अन्न था पर दे के लिया अरे मेरे को खाना चाहता है यह जान कर के अन्य भाग खड़ा हुआ भागने की इच्छा किया ऐसा करो मैंने विपरीत मुकर के मैंने भोगता जो अक्ता है उसकी विपरीत दिशा कर मुख करके भागने लगा और तभी अक्ता ने क्या किया सोचा मैं इसको वाणी से पकड़ लूंगा और पकड़ नहीं पाया वाचा, तद वाचा उसको वाणी की तरह ग्रहण करना चाहिए ग्रहण करो तो भूख थोड़ा मिटेगा नाम ले लो सब भोजन का नाम ले लो भूख मिट जाए ऐसा कभी नहीं होता ना इसलिए वाणी से अन्न का नाम लेने से भूख मिटता नहीं प्यास मिटती नहीं ये पानी का नाम ले लिया बढ़िया बढ़िया पानियों का नाम ले लो सब का नाम ले लो प्यास मिटती है ही नहीं इसलिए कह रहे वाणी के द्वारा अन्न को ग्रहण करना तो चाहता था तन्ना तो ग्रहण नहीं कर पाया वाणी के द्वारा तो। सायद वा भी भी, के द्वारा तनाशको इसलिए शायद वह शह जो कोई भी व्यक्ति आज भी वाणी ग्रहण करना चाहता है तो केवल शब्दों के द्वारा बोल के संतुष्ट होना पड़ेगा अभी भी के द्वारा के शब्द अन्न के नामों को बोल बोल करके क्या संतृप्त हो जाता है खा करके संतुष्ट हो नहीं सकता एकमात्र प्राण है जिसके द्वारा अन्न को हम ग्रहण कर पाते है लोकपाला नाम अर्थ है अभिमुखे सृष्टम लोकपालों के लिए लोकपालों के अभिमुख उनके सामने अन्न को रख दिया अन्न को सृष्टि करके रख दिया तरधा क्षण होता है कई बना अच्छा हुआ नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है थाली को परो तो थाली भाग जाए तो खाना कैसे खाओ सब्जी वगैरह बना दी इस तरह की चीजें आप ला के रख देते तो टिका रहता है तो उसके भी हाथ पैरों भागने लग जाए तो बड़ा मुश्किल है सबके लिए जेड़ बनानी पड़ेगी भाग ना पावे पढ़ाऊंगे इसलिए भगवान की विचित्र सृष्टि है है कुछ को जड़ाता बना डाला उनको भी दे। अभिमानी देवता तो है सब्जी का अभिमानी देवता है सबके अभिमानी देवता है सब प्राण है सब कुछ है जीव है वहाँ भी लेकिन उनको हाथ पर नहीं दिया क्या चलो सोचते ही होंगे बेचारे में भागू लेकिन सोचते रह जाते भाग नहीं सकते वाषिकार देता भूष फिर आदि गोचरे मूर्ख गुरशादी किस आदि गोचरे आदि का विषय रूपे नार्जरादी के सामने रख दे सन मामा मृत्यु मतवा लेकिन की सोच सोचा भाई ये तो भाई मेरा मृत्यु है ये मेरे को अनूप में ना ग्रहण करके खा जाएगा ऐसा मतवा मान करके परीन अतिथ्य विपरीत मुख करके भागने लगी नहीं समय विपरीत मुख होकर मनोहत्ता अतिक्रमण करके अचिघांस अतिगन तुम अच्छत अधिकमन करने की अतिक्रमण करके भागने की वो पलायितुम प्रारंभ दे सीधे लिख दिया पलायन करने के लिए उन्होंने आराम तब अन्न अपने अपने जगह ऐसी भागने लगे कि अंगो न पकड़ पाया था तब अन्न अभिप्राय मतवा लेकिन उनके भागने की मन में जो इच्छा हुई इस अभिप्राय को जान लिया इन लोगों ने लोकपाल देवताओं ने जब इंद्रिया अभिमानी देवताओं ने इस बात को जान लिया तो कार्य करण लक्षण कारण लक्षण पिंडा प्रथम जत्वा लोकपाल स लोकपाल लोकपालों का ने जाना उसको हम कहा करेंगे जरूर करके संघात ने लोकपाला अधिष्ठित जो संघात ने उस जो बात को जान लिया वो अन्नरूपी संघात मैं अत्तरूपी संघात से विमुख होकर के भागना चाहता है ऐसा जान लिया लोकपाला जो अधिष्ठित यह संघात ये संघात क्या कहेंगे हम अत्तरूपी संघात है और वो अन्नरूपी संघात है अत्यारूपी संघात से विमुख होकर के अनुपी संघात भागना चाहता है यह बात अत्यारोप संघात ने जान लिया कार्य कारण लक्षण पिंड प्रथम चतवार अन्या अन्नादान प्रथम जोनी के नाते अन्य कोई अन्नाद का न देखे जाने पर तद अन्नम उस अन्न को इसलिए क्या किया वाचा वजन व्यापार इन अजग्र छह मई अपने वाणी रूपी या इंद्रिय के द्वारा बोलना रूपी व्यवहार के माध्यम ऐसी उस अन्न को ग्रहण करना चाह तद अन्न नक्नो न समर्थ अत लेकिन उस अन्न को वाचा वजन क्रिया ग्रहित उपादा तुम न समर्थ अवती थी लेकिन उस अन्न को वजन क्रिया के द्वारा ग्रहण करने की जो उसका प्रयास था उसमें वह समर्थ नहीं हुआ सह शरी वह जो प्रथम है शरीरी यद यदि ग्रही यदि मान लो वह प्रथम जो शरीरी था वह वाणी के अन्न को ग्रहण करके तृप्त हो गया होता तो आज भी आप लोग नामों को ले ले करके पेट भर जाता सबका सब तृप्त हो जाते ना बनाना पड़ता ना खाना पड़ता ना कोई लफड़ा नहीं था इन क्या करें वो प्रथम बोल करके ग्रहण नहीं कर पाए अन्न आज भी आप बोल कर ये ग्रहण नहीं कर पा रहे है यदि हिवाचा ग्रहित सर्वोपलोक कार्यभूत अन्नभव्या भविष्य यदि मान लो प्रतमज उस अनादि काल में वाणी के द्वारा अन्न को ग्रहण किया होता और तृप्त हो गया होता तो आज भी हम सब के सब दुनिया जीव दृष्टि व के समान वृष्टि भी क्या है दृष्टि भी तब कार्यू तत्व उसी का कार्य होने के नाते अन्न अव्याहृत्य अन्न के बारे में बोल बोल करके भाषण दे करके ही अन्न मतलब अन्न को ग्रहण के तृप्त हो जाता तृप्त अवश्य न चेत ऐसा नहीं है अतो नाशक्वाचा ग्रहित इसलिए वाणी के द्वारा ग्रहण करना आज भी किसी के द्वारा भी संभव नहीं हुआ अवगछा व पूर्वजों भी के पूर्वज भी हमारे पूर्वज भी इसीलिए वाणी द्वारा इस ग्रहण अन्न को ग्रहण नहीं कर सके हैं, ऐसा मैं निश्चय कर लेता हूँ समान जवाब में समान समझो जैसे प्रथम वैसे सभी है अतएव मेरा पूर्वज भी ऐसे थे इसलिए आज मैं भी वाणी के द्वारा बोल करके अनुग्रहण कर तृप्त नहीं हो सकता ये निष्कर्ष निकल गया अब अनेक पर्याय इसी बात को कहेंगे इसे इन सब पर्यायों पर कुछ भी नहीं लिखे नजिघक्षत तनोन ग्रहिणुम स यदैर प्राणे न ग्रहीष्यत अभिप्राण्यवान्नम मत तक्षा जिघत तक चषा गृहुम स यद्धर चषा ग्रहीष्यत दृष्ट तछ्रोत्रेण जिघृृक्ष तन्नाशक्लोत्रेण ग्रही स यदैन छोत्रेण ग्रहीष्य श्रुवा हम अद्रप्यत तत्व जिघत्त तन्नाशक्लोचा ग्रहीनचा अग्रहत्प्वा हईन्नमत तनमस जिघक्षत तन्नाशक् मनसा ग्रहीत सैनस ग्रह्य ध्यान्नमद्रप्यत कहते क्षितुम स यदि परमात्मा ईश्वर ने क्या किया प्राण के द्वारा फिर उस पुरुष ने अन्न को प्राण से ग्रहण करने की शक्ति प्राणन क्रिया घृणीन्द्रिय घृणेन्द्र से उसको ग्रहण करना चाह ग्रहण इंद्र से ग्रहण नहीं कर पाया तनाशकन हो ग्रहण प्राण ही मुख्य प्राण की बात नहीं है ना मुख्य प्राण की तो कथन करने जा रहे हैं इसलिए सारी इंद्रियों को लेना पड़ेगा तनाशकन हो तो ग्रहण के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं हुआ यदि वह प्रजापति ग्रहण की द्वारा ग्रहण करके तृप्त हुआ होता तो आज भी हम लोग केवल ग्रहण इंद्र के ग्रह शुंग करके सब चीजों से तृप्त हो तो जाते, खाने की जरूरत नहीं पड़ती अभी प्राण ही वर्णम तरफ तो प्राण से पकड़ लिया होते हम लोग सब पकड़ लेते इसी प्रकार से, प्राण क्रिया करके ही तृप्त हो जाते लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम भी वैसे नहीं है चक्षुषा तो। उस पुरुष ने उसे नेत्र से ग्रहण करना चाह लेकिन जो है पर नेत्र ऐसी वो ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ तो सदनिक चक्षा ग्रहीष्यतो यदि उस समय वह अन्न को वह पुरुष अन्न को नेत्र से ग्रहण कर लिया होता तो इस समय भी पुरुष क्या करते अनको नेत्र के देख करके ही हो जाते देखते मिठाई के दुकान पेट भर जाता प्रसन्न हो जाते है और क्या जरूरत तत्त नाश्रहदृण्रही सदैन चौद्रण ग्रहीष्यत छोटता इसी प्रकार वह श्रोत्र से पकड़ना चाह अन्न लेकिन वह प्रजापति अश्रोत्र व्यापार के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका यदि वह श्रोत से ग्रहण कर लिया होता तो निश्चित भी पुरुष श्रोत श्रवण मात्र से ही अन्न ग्रहण कर लेते और तृप्त हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होता तो हम लोग सुन लेते हाँ लड्डू पेड़ा सब का नाम ले लो एक बोलेगा दूसरा सुनेगा तो अपना सब का काम बन गया रोटी दाल सब्जी हलवा पूरी सुन लिया हो गया पेड़ भर गया ऐसा होता नहीं है सुनने से इसी प्रकार जब तक त्वचा अच्छा उसने त्वका इंद्री के द्वारा ग्रहण करना किंतु तुग तो इंद्र के व्यापार स्पर्शन व्यापार के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका यदि वह प्रजापति त्वचा से ग्रहण कर लिया होता और तृप्त होता आज भी हम लोग छू देते मिठाई वगैरह को तो उससे हमारी तृप्ति हो जाती ऐसा नहीं होता है तन मनसा मन फिर बाहेंद्रिय अंतरियन के बाद पश्चात मन में अंत करण में मन के द्वारा उसको ग्रहण करने की चेष्टा की लेकिन वो मन अनुरूपी व्यापार के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका अतए आज भी यदि वह मन से चिंतन द्वारा ग्रहण करके तृप्त हुआ होता आज भी सभी लोग केवल लो मन ऐसी चिंतन करके ही तृप्त हो जाते देखा सबसे प्रमुख इंद्रिय सृष्टि के लिए जो है शिष्ण है इसी के द्वारा जो मैं ग्रहण करने की चेष्टा करूँ उनको विषय ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ सदन शिष्णा ग्रहीषद यदि व शिष्ट के द्वारा ग्रहण कर लिया होता तो आज भी पुरुष जो है शिव विसर्ग का कार्य के द्वारा ही तृप्त हो जाता बिना खाए पीयत के हो रहा है तो इतने मास संतुष्ट हो गया तृप्त हो जाए उसका क्या शिक्षण का कर्म क्या विसर्जन आनंद इन्हीं दो कार्यों के द्वारा आज तृप्त रहे लेकिन ऐसे कह बिना ऊपर से डाले कहा से विसर्जन भी, भी होगा विसर्जन के लिए तो डालना पड़ता है ना पहले अंदर ही नहीं तो निकलेगा क्या हैं? तो इसीलिए जो है उसके द्वारा भी वह को अन्न ग्रहण रूपी तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सका कहने का था तत्त इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों को ग्रहण करके कभी तृप्त नहीं हो पाया भाषकर इकट्ठे इन सब मंत्रों का कह रहे हैं तत्न नक्षु त्रोत्रण त्वचा तन मनसा तेना कर्ण व्यापारे नही कर्ण व्यापार के द्वारा तद इंद्र के विषयों का रूप अन्न को ग्रहण करके तृप्त होना वो संभव नहीं होगा पचार उसके बाद उसने क्या किया तो वो अगले मंत्र बताएंगे तद आवयत सहीशोन्न से ग्रहो यदाय दायु हो दस आया कल न जग्र इस प्रकार से थक गया जब अपान वायु से ग्रहण करना चाहा अपान से अपान ही तो है पकड़ रहा है नीचे की ओर खेचते रहता है जो आप डालो अंदर जो अपान है वो नीचे की ओर नहीं खेचेगा तो क्या होगा उदाहरण उसको बाहर फेंक देगा ये अपान वायु कमजोर हो और उदाहरण वायु तेज हो जाए आपका डाल हुआ सब उल्टी हो जाता है अपान वायी है जो उसको अंदर पकड़े रखता है और उस ऐसा पाचन इंद्रियों की सब शक्तियां आ जाती है वो बच जाता है जो गंदे चीज नीचे उतर जाते हैं बाकी रस रस जो है शरीर में व्याप्त होता है अपान वायु से को अंदर पकड़े ना रखे फिर उठा बार फेंक देगा थोड़ा ग्रहण करने वाला यही है इसीलिए अपान के द्वारा ही उसने अन्न को ग्रहण करना चाह और अन्न को ग्रहण भी कर लिया अवैध तो उसने ग्रहण कर लिया सही सो इसलिए वायु या जापान वायु है ये अन्न का ग्रहण करने वाला है इसको ग्रहण करने वाला अतएव वा ग्रह अन्ना इसलिए जो यह वायु है अन्न के द्वारा व्यक्ति को जीवन देने वाला होने से इसी को हम क्या कहेंगे आयु भी कहेंगे कहान ने अन्न को ग्रहण किया ग्रहण करके अन्न से रस प्राप्त हुए रस प्राप्त शरीर का जीवन चल रहा है इसलिए अपान वायु का दूसरा नाम आयु भी रख सकते हैं इसलिए वह यह जो वायु है जो अन्न को ग्रहण करके जीवन दान देने वाला होने से इसका नाम अन्नायुर्वा वाय। जो वायु अन्न द्वारा जीवन वाला प्रसिद्ध हो गया वही यह अपान वायु आयु ऐसे भी कहा जाता है भाष्य में पश्चात अपानी नायु न, न मुख छुद्रण अपान वायु के द्वारा मुख छिद्र के माध्यम से तुझ मजगुर छत उसने अन्न को ग्रहण कर लिया मुख में जो छिद्र है इससे आप डालोगे डालते ही बराबर नीचे ग्रहण कर लेता है नहीं तो गले के अंदर ही नहीं जाए इसलिए मौत आते तो क्या होता है जब तक पानी मुंह से दे रहे और अंदर जा रहा है तो कहेंगे हाँ ठीक है जिंदा है और जैसे पानी उल्टा बार फेंक दिया तैसा भोग काम खत्म पानी अंदर नहीं जा रहा है इसका मतलब है, मर गया प्राण अपान निकल गए तो इसीलिए होता है ना व्यवहार ऐसे करते गंगा जल डालो ऐसा बोलते मरते वक्त आदमी एक घुट गया दो घुट गया तीसरेपस तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं की मुख्यूपी छिद्र के द्वारा ही भाष्यकर ने इसको जोड़ दिया ये नहीं कहीं अपान वायु पेट और पेट का नीचे गुदा तक रहता है तो यहाँ कहीं नीचे से थोड़े ग्रहण करेगा अनको खाएंगे इसलिए कहते हैं मुख छिद्र से कहे विनावी अर्थ समझ में आता ही है तो इसलिए फिर भी स्पष्टता के लिए कहा दिया छिद्र के द्वारा तीचा तो तर आवय तर अन्नम एवं जग्रह अशित इस प्रकार से वह पुरुष ने अन्न को ग्रहण कर लिया खा पी लिया तेना से ऐसा अपान वायु अन्य इसलिए वाह है जो अपान वायु है वही इस कारण ऐसी ही को ग्रहण करने वाला होने से अन्न का ग्राहक होने से इसका नाम ग्रह पड़ गया यह अन्नायु हो जो यह वायु है प्रसिद्ध अपान वायु इसी का एक नाम अन्नायु है अन्न बंद अन्न जीवनो अन्नायुर क्यों नाम पड़ा इसका क्योंकि अन्न को बांधने वाला अर्थात अन्न से शरीर को जीवन प्रदान कर शरीर की रक्षा करने वाला हाँ सैशवायु यही प्रसिद्धि है वाईस अपान वायु का स इच्छता कथम विदम स इच्छता कत्रण प्रबद्ध साइत यदि व्याहृतम यदि प्राणेन अभी प्राणीतम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि तवचा यदि मनसा ध्यातम यद्यपाने नपानित यदि शिष्टे नो हामिदी उसने विचार किया पहले अरे मेरे बिना ये शरीर टिकेगा कैसे बना तो दिया मैं शरीर को लोक को लोकपाल को अन्न को बना दिया अन्न के ग्रहण करने वाला भी तय हो गया इन मेरे विरह टिकेगा क्या और इसको टिकाने के लिए मैं इसके अंदर प्रवेश करूँ तुम्हें कहाँ से अंदर घुसू तोड़ आगता है तो पैर के तरफ से नीचे से, या तो सर के ऊपर से, दो ही मार्ग या तो सर सर के यहाँ छेद से या नीचे पैर ऐसी दो के अलावा तीसरा मार्ग नहीं बाकी सब द्वार के निकलने के द्वार है प्रवेश के द्वारा जीवात भाव ऐसी जो परमात्मा का प्रवेश है उसका दो ही द्वार है, अब किस द्वार ऐसी प्रवेश करूँ सही शतक तो कत प्रया कत इसलिए बोले दो में से एक उन दो में से एक कौन से मार्ग के क्रम में इसे प्राप्त करू ताकि जो है जीवित रहे फिर सोचने लगा प्रवेश करने से पहले क्या पता मेरे बिना भी तो जी सकता ये क्यों मैं फालतू तो इसके अंदर यदि मान लो वाणी के द्वारा अभ्यारण करे मेरे बिना मेरे बिना ये वाणी जैसे बोल सके फिर मेरी जरूरत क्या यदि सही छक उसने पुनर्विचार किया की कि भाई यदि वाणी के द्वारा ये अभिव्याहरण करे यदि यह प्राण मेरे ग्रहण के द्वारा सुंगने लग जाए चक्षु के द्वारा देखने लग जाए स्रोत से सुनने लग जाए जायेगी से स्पर्श आदि बोध करने लग जाए मन से मनन करने लगे अपान से अभ्यपान अर्थ ग्रहण करने लगे शिष्य के द्वारा विसर्जन करने लगे फिर तब तो मेरी इसमें क्या जरूरत है मैं कौन हूँ इसमें है इसका मैं क्या जरूरत है शरीर के अंदर क्यों मैं प्रवेश करूँ मेरे बिना ये नहीं जी पाते अब तो मेरा इसके अंदर रहना जरूरी है और मेरे बिना ही रह जाए फिर तो मेरा क्या मतलब इसमें क्यों रहो ये उसने विचार किया एवं लोकपाल संघात स्थिति मन्ना लोक लोकपाल मन्न लोक लोक और तदर्थ संघात स्थिति उसकी स्थिति के योग्य अन्न उसे ग्रहण करने वाला सबका निर्माण कर चुका हूँ कृपा पूरा तथा तत्पात्र स्थिति समान स्वामी था जिसे नगर को बनाया नगर में रहने वाले को बसाया उनको पालन करने वाले अधिकारियों कर की व्यवस्था कर दी सारी स्थिति की व्यवस्था करने के बाद वह स्वामी भी जिस प्रकार चिंतन करता है वैसे भी चिंतन करने राजा भी तो सोचता है मेरी विनय कैसे रहेंगे यही अहंकार नुकसान देता है न महात्मा भी गया मेरे बिना आश्रम कैसे चलेगा ये सोच लेते हैं काम बिगड़ जाता है वो या अहंकार से अहकार से टकराव हो जाते सारा अहंकार ना तो कोई टकराव अपना ब्रह्म मैं क्यों बोलू मैं क्यों मांगू मैं क्यों सुनू तुमको मेरा पीछे लगना है यही तो है हमारे ब्रह्मचारी जी को बड़ा परेशान कर दिया वो चाहता चमचागिरी करे आगे पीछे घूमते रहो भाई लो तुम्हारी तौलिया ये लो तुम्हारा साबुन तू एक पकड़ा करे हमारे ब्रह्मचारी जी कहाँ तक करेंगे भाई कोई गृहस्थी की सेवा क्यों करेगा ज्यादा हमको डांटना पड़ा कल कर जाकर के खूब डांट दी क्रोध को इस्तेमाल किया